इए आप सुने अपना अगला कार्यक्रम गीत एक कलाकार अनेक अभी आपने हिंदुस्तान की मशहूर गायिका सलमा आगा का गाया हुआ यह गीत सुना जी हाँ और अब सुनिए इसी गीत को हिंदुस्तान के मशहूर गायकों गीतकारों और संगीतकारों की आवाजों में संगीत की दुनिया में गजल के शहन शाह तलत महमूद अगर इसी गीत को गाते तो इसकी शक्ल कुछ यू होती के बह गए दिल के हर्मा सुमे बहे गए हम बफा करके पीत रहे गए दिल के अरमा संगीत की दुनिया के डिस्को किंग आर डी बर्मन जिन्होंने फिल्मी संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया जी हाँ वही आर डी बर्मन इसी गीत को अगर पेश करते तो अरमा बह गए रह गए दर्द भरी आवाज के फरिश्ते स्वर्गीय मुकेश के अंदाज में पेश है यही गीत दिल के अलमाओ में बह गए दिल के अलमा आसू में बह गए हम वफा करके भी तन रह गए दिल के अरमान अरमानसुओं में बह गए। अगर यही गीत आवाज की बुलंदी के शहंशाह महेंद्र कपूर गाते तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए दिल के अरमान आंसुओं में बह गए हम बपा करके हम बपा करके भी तनार रह गए दिल के अरमान आंसुओं में बह गए दिल के अरमान आंसुओं में बह गए स्वर्गीय सचिन देव बर्मन को कौन नहीं जानता अगर बर्मन दादा इसी गीत को कुछ ऐसे गाते कि नदी का किनारा हो दूर कहीं एक कश्ती चली जा रही हो आवाज के मसीहा स्वर्गीय केल सहगल की पुरसकून आवाज भुलाए से नहीं भूलती अगर इसी गीत को उनकी आवाज नसीब होती तो इसकी शक्ल कुछ यूं होती दिल के अरमा आंसुओं में बह गए ये दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हम वफा करके बेतन है रह गए दिल के में तो आइए अब सुने एक नेवला के कलाम को गा रहे हैं शहर के मनहूस कवाल बबूल अहमद बाबरी इसकी फरमाइश करते हैं गिलहरियाबाद से बिजू पहलवान बछड़ा घाट से मोहताज पहलवान खजूरा पहलवान और खैराती अस्पताल से हड्डी पसली देवी तो पेश है कव्वाली hmm. अभी डूब के मरो मैं चली ख़सम के साथ मैं चली खसम के साथ खसम ने ऐसा पकड़ा हाथ के हड्डी टूट गई मैं चली खसम के साथ खसम ने ऐसा पकड़ा हाथ के हड्डी टूट गई के हड्डी टूट गई हड्डी टूट गई मैं चली खसम के साथ हम दोनों चले पनघट की तरफ दुनिया समझी मरघट की तरफ दुनिया समझी मरघट की तरफ सच है पतली थी डगर रसता था बड़ा रस्ते में देखा सांड खड़ा रस्ते में देखा सांड खड़ा वो सांड बड़ा था धींग वो सांड बड़ा था धींग इतनी जोर से मारा सिंह हड्डी टूट गई हड्डी टूट गई बंदिश अर्ज कर रहा हूं हूँ दाँत चाहूंगा और दांत के साथ अगर हो सके तो खुजली भी दीजिएगा मेरा टेसू यही अड़ा खाने को मांगे दही बड़ा दही बड़े में मिर्चे भौत आगे देखो काजी हाँ काजी हाउस पे चली चुरी आगे देखो फतेहपुरी और काजी हाउस पे चली चुरी आगे देखो फतेहपुरी और फतेहपुरी पे वो धींग यानी सांड खड़ा था बड़ा वाला अच्छा। वो सांड बड़ा था धींग क्या तो ड़ा थी इतनी जोर से मारा सिंह के हड्डी हड्डी थूट गई मैं रोई जिनके कदमों में वो डांस करे मेरे सपनों में वो डांस करे मेरे सपनों में जरा मेरे यार की तारीफ समाप्त फरमाइए वो जुल्फ घनेरी वाला था मेरा यार गंडेरी वाला था मेरा यार गंडेरी वाला था मैं थोड़ी सी अलसाई मैं थोड़ी सी अलसाई इतनी जोर से ली अंगड़ाई के हड्डी टूट गई हड्डी टूट गई मैं चली खसम के साथ मैं चली खसम के साथ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 हड्डी हड्डी टूट टूट गई गई लीजिए अब शुरू होता है हमारा अगला प्रोग्राम खेल के मैदान से तो चलिए ले चलते हैं आपको क्रिकेट के मैदान में जहां से आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा जिसका टेढ़ा प्रसारण माफ कीजिए जिसका सीधा प्रसारण आपको दूरदर्शन पर भी दिखाया जाएगा हम क्रिकेट के मैदान से बोल रहे हैं हमें बड़ा खेद है कि के हमारे कैमेंट्रेटर श्री घमंडी लाल जी यहाँ मौजूद नहीं हैं। इसलिए हम पंडित मामचंद लटूरी कथावाचक जी से अनुरोध करेंगे कि क्रिकेट की कैमेंट्री वो ही पेश करें तो आइए माइक्रोफोन पर पंडित मामचंद लटूरी कथावाचक हे कन्या बगैर हार्मोनियम के कमेंट्री असंभव है अतः हारमोनियम का प्रबंध अत्यंत आवश्यक है त्वमेव त्वमेव त्वमेव दाता रक्षक कर्ता वधरता त्वमेव त्वमेव जगता ही सोता त्वमेव त्वमेव दर्शक व श्रोता तमेव हाँ तो सजनो मैदान में हम देख रहे हैं कि कपिल मुनि क्षमा करें कपिल देव जी अपनी क्रीडा का प्रदर्शन करने आ रहे हैं क्रीडा के थल में चतुर खिलाड़ी कपिल देव जी आए हैं क्रीडा के थल में चतुर खिलाड़ी कपिल देव जी है सब दर्शक गण के स्वागत से वो फूले नहीं समाए हैं हाँ हा। तो सजनो कपिल देव यमराज की गेंद खेलें क्षमा करें यमराज नहीं इमरान हाँ तो सजनो कपिल देव इमरान की गेंद खेलेंगे खेलने को तैयार तो कपिल देव बैटिंग करें बॉल करें इमरान कपिल देव बैटिंग करें बॉल करें इमरान बंधु बॉल करें इमरान फील्डिंग ऐसी देखते दर्शक हैरान है दर्शक हैरान है कपिल देव ने तीन रन लेने का भरसक प्रयत्न किया पर विरोधी पक्ष के खिलाड़ियों द्वारा वे आउट कर लिए गए तीन रनों के फेर में दिया जो बैट घुमाए बंदूक दिया जो बैट घुमाए हंसते आए थे कपिल अब रोते रोते जाए नाथी की प्रेमी अमर नाथी की तो सजनो अगले खिलाड़ी एक गंजे से व्यक्ति है क्यों भ्राता क्या नाम है इस गंजे से खिलाड़ी का किरमानी हाँ तो प्रेमियों आ रहे हैं कृपालानी अरे महाराज कृपलानी नहीं किरमानी हाँ हा, तो किमरानी बल्लेबाजी करेंगे उत्तर की ओर से और अब्बास गेंद करेंगे दक्षिण की ओर से किमरानी बैटिंग करें गेंद कर अब्बास भाई गेंद करें अब्बास अब्बास ठीक उसी प्रकार से गेंद के प्रहार के लिए तैयार जिस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन दुर्योधन पर प्रहार कर रहे थे किरमानी बैटिंग करें गेंद करें रहे अब्बास भाई गेंद करें रहे अब्बास आउट हो गए शून्य पर जमे नखो ये खास आज की फील्डिंग उसी प्रकार से सजाई गई है जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में कौरवों ने वीर अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी प्रेमियों जिस प्रकार वीर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह से बाहर ना निकल पाए और मोक्ष को प्राप्त हो गए ठीक उसी प्रकार गेंद किसी और से बाहर नहीं निकल पा रही है और यही कारण है कि कृपलानी आउट हो गए रनों की संख्या बहुत कम हो रही है तो सजनों अब आ रहे हैं सुरेंदर अमरनाथ और उनका साथ दे रहे हैं भ्राता मोहिंदर अमरनाथ आह हाहा कितनी सुंदर जोड़ी है जैसे लव और कुश की जोड़ी और गेंद करेंगे मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर नहीं महाराज मुदसर नजर अरे भाई वो मुजफ्फर हो या मुसद्दर पर मुकदर का सिकंदर है पहली गेंद पर दोनों भ्राताओं को आउट कर लिया है हाँ तो क्रीडा प्रेमियों दोनों भाइयों का प्रस्थान और आ रहे हैं अंशुमन गायक और विकट राघवन क्षमा करें वैंकट राघवन कासिम की गेंद का सामना करेंगे मैदान में आए हाँ बल्ला खिलाड़ी अंशुमन कासिम की पहली गेंद को खेलेंगे रागमन हाँ। जहो यद्यपि आकाश पर बादल छाए हैं वर्षा ऋतु का समय तो नहीं है फिर भी मंद मंद बरसात के आसार हैं इसीलिए खेल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसी बीच माइक्रोफोन माइक्रोफोन पर पर हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर मास्टर मास्टर आ रहे हैं राम जी पर। राम धूप सबते पहले तो न्यू करो कि मैदान पे एक शाम यहां दो दो छोरा ने रन लेने में घड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और भाई चौधरी दूसरा काम न्यू करो कि खिलाड़ियों ने जो ये टांगों पर सफेद से रंग का लबादा पैर रखा है उन्हें चाहिए कि इस लबादे ने उतार फेंकें मोटे कपड़े पैर के ना खेल ले इसने भी उतार फेंकें पैंट बुशर्ट ने भी उतार फेंकें और धोती कुर्ता पैर के खेल ले फिर देखे रन क्यूँ कर नहीं बनते अरे राम जी गड़ा चोखा करेंगे भाई श्रीकांत बड़े एकांत में चले आ रहे हैं खेलने के लिए और कादिर गेंद करेंगे पहली गेंद आसमान की तरफ उछाल दी गई है छक्के के लिए पर सिर्फ तीन रन उन्हें मिले देखिए विधाता क्या खेल खिलाती है कादिर ने जो गेंद घुमाई श्री कांत की लगी दिहाई क्षमा करें इसी बीच एक हस्ट सांड मैदान पर न जाने कहां से आ भैया भाई इस वालों जरा दो आगे को खेल थोड़ी देर के लिए यहीं रोका जा रहा है लोग उसे भगाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसी बीच माइक पर हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर श्री माता दीन पाठक जो कि पिछले फाटक से अभी अभी दाखिल हुए है खेल की स्थिति खराब है न इस पर उनका कुछ प्रवचन आप सुनेंगे श्री माता पाठक देखिए खिलाड़ी वैसे तो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं पर बीच में वो जो दो डांगदर जैसा कपड़े पहने मोटा मोटा आदमी खड़े हैं ना सबन को जबरन डिस्टर्ब कर रहे हैं अरे जब भी खिलाड़ी भिन्न के भिनाय के चौकवा छकवा लगावत है तब ही ये दोनों मोटा हाथ हिलाए के मना कर देते है अरे पब्लिक शोर का है ना मचावत हनुमंता करे सो भली हो ऐसन मैचवा का फैसला एक साल नहीं हो सकत पन फैसला हो सकता है एक बात हाँ, और वो ये कि इन दोनों मोटवा की कुश्ती कराए अरे दोनों में जो धोबी पछाड़ दिखाए दे मैच उसी की टिमुआ को जिताए दो हनुमंता करे सो भली हो हाँ तो सज्जनों अब ऐसा प्रतीक हो रहा है कि आज के खेल का निर्णय होना असंभव है और प्रिय भक्तजनों इसी समय आरती का भी समय हो गया है सभी श्रोता आरती के लिए तैयार हो जाएं आरती सभी खिलाड़ी के चतुर्थी और अनाड़ी के आरती सभी खिलाड़ी के चतुर्थी और अनाड़ी के गले में कािम के माला पाँव में शास्त्री के छाला दर्शक आरती की थाली का भी ख्याल रखें गले में कासिम के माला पाँव में शास्त्री के छाला के पाटिल खेले हैं आला गवास कर मदन की हाँ है, बल्ला, मचा है और हल्ला भल्लाह एक कबाड़ी की आरती सभी खिलाड़ी की चहो सभी खिलाड़ी की चतुर की और अनाड़ी की आरती सभी खिलाड़ी की चतुर्की और अनारे के